विक्रांत बड़े ध्यान से नैना की बात सुन रहा था सच में विक्रांत ने इतनी दूर तक नहीं सोचा था वो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में आई है उसे इतने दाव पेश पता भी नहीं थे नैना ने आगे विक्रांत को समझाते हुए कहा और दूसरी तरफ अगर हमने अभी ये केस क्लोज नहीं किया हमें हर तरफ से प्रॉब्लम झेलनी होगी अब तुम खुद ही सोचो अभी से इस केस को सोल्व करने का इतना प्रेशर है ऊपर से जब बाहर ये बात पता चलेगी कि ये मर्डर एक्सचेंज केस है तब तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी चारों तरफ से मर्डरर को पकड़ने का प्रेशर रहेगा दूसरी तरफ जब मर्डर एक्सचेंज की बात बाहर आएगी तो फिर उसके घरवाले भी मीरा के मर्डरर को पकड़ने के लिए फोर्स करने लगेंगे और अगर हमने असली कातिल को पकड़ लिया तब तो ठीक है लेकिन अगर हम असली कतल तक नहीं पहुंच पाए फिर तो बहुत दिक्कत होगी और तुम अभी शायद डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को नहीं जानते उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने केस को सोल्व करने के लिए कितनी मेहनत की है और हम कातिल के कितने करीब हैं उन्हें बस रिजल्ट से मतलब है और इतने दिन के बाद अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो वो इसका सारा ठीकरा भी हम पर फोड़ने वाले है इसलिए हमारा फायदा इसी में है कि हम अनीता को कातिल बताकर केस यहीं क्लोज करते हैं विक्रांत बड़े ध्यान से नैना की सारी बातें सुन रहा था वो नैना की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर भी हिलाए जा रहा था उसने कभी बातों को इस तरह से सोचा ही नहीं था लेकिन उसे नैना से भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने यंग ऑफिसर होते हुए भी इतना कुछ सोच सकती है नैना ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा उस केस को आगे कंटिन्यू करके समझ लो हम अपने ऊपर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अगर ये केस सॉल्व ना हो सका तो फिर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर हमारा मजाक तो बनाएंगे ही साथ में हो सकता है की वो हमारा डिमोशन भी कर दें और हम अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे भी तो सब कुछ शुरू से करना होगा केस दस साल पुराना है सबूत और गवाह ढूंढना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा तुम्हें है ही कुल मिलाकर केस को और खींचना हमारे लिए हर तरह से नुकसानदायक ही है विक्रांत को नैना की सारी बात समझ में आ चुकी थी जब से उसका ट्रांसफर ओल्ड केस डिपार्टमेंट में हुआ था तभी से उसे पता लग चुका था कि पुराने केसेस को सोल्व करना कितना मुश्किल काम होता है अब देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता और समझा दिया है अब तुम अपना ओपिनियन भी दे दो तुम क्या सोचते हो नैना को पूरी उम्मीद थी कि विक्रांत उसकी बातों से कन्विंस हो चुका है नहीं ऐसे कैसे केस क्लोज कर सकते हैं? तुम खुद ही बताओ ऐसे किसी बेकसूर को थोड़ी ना फांसी के फंदे पर चढ़ने देंगे हमें क्या है हमारा तो काम ही है इन्वेस्टिगेशन करना अब हम अपने काम से जीत चुराने के लिए किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकते और रही बात सीनियर का मजाक बनाने की तो वो तो हम शुरू से ही बनते आ रहे हैं विक्रांत की बात सुन नैना को भी अपने ईमान का ज्ञान हो गया उसका जमीर जाग उठा उसे उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत कभी इस तरह से भी सोच सकता है उसकी नजरों में विक्रांत मस्त मौला था जो कभी चीजों को इतनी सीरियसली नहीं लेता है लेकिन आज तो विक्रांत ने अपनी बातों से नैना को काफी प्रभावित किया है लेकिन विक्रांत ने आगे बोलना शुरू किया मैंने रमेश सावरकर केस को ऑलरेडी सोल्व कर दिया है वो मेरा केस था अब ये मीरा अग्रवाल का केस तुम्हारा है तो अगर अब हम दोनों ने साथ में केस सॉल्व कर दिया तो फिर इसका बेनिफिट हम दोनों को मिलेगा लेकिन अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर इसकी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी होगी उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्या विक्रांत की दलील सुनकर नैना का सिर चकरा उठा गजब आदमी है ये क्या वाकई में ही विक्रांत और नैना इस केस को आगे बढ़ाएंगे ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को नैना डिपार्टमेंट की एक्सपीरियंस्ड जासूस मानी जाती है उसने काफी बड़े बड़े केस अकेले दम पर हैंडल किए है। इसलिए बहुत जल्दी उसे पनवेल ब्रांच का हेड बना दिया गया था नैना अपने बैच की सबसे तेज तरार पुलिस ऑफिसर के तौर पर जानी जाती है वो अपने इरादों की भी पक्की है उसे जो करना है वो करके ही रहती है उसने तो पहले ही सोच लिया था कि वो मीरा के असले कतल को ढूंढ कर रहेगी नैना ने विक्रांत का मन लेने के लिए ही उससे ये सवाल किया था। वो असल में विक्रांत के मन की बात जानना चाहती थी लेकिन उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि विक्रांत भी उसी के मिजाज वाला आदमी है नैना बड़े ध्यान से विक्रांत के एक्सप्रेशन को देख रही थी उसे एहसास हो रहा था कि विक्रांत ऐसा आदमी है जो किसी के फायदे और नुकसान के लिए नहीं किसी अच्छे कारण से नहीं बस यूं ही हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है भले ही वो देखने में किसी खडूस या सिरफ़रासा लगे, लेकिन वो दिल का बेहद साफ़ है हाँ नैना की ये बात तो बेशक सही थी और केस का शुरू से इन्वेस्टिगेशन करना इतना आसान काम नहीं था दस साल पुराना केस और फिर ना कोई सबूत ना कोई गवाह सब कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल होगा ऊपर से अगर वो इस केस को सोल्व नहीं कर पाई और मीरा का असली कतिल नहीं मिला तो फिर डिपार्टमेंट वाले भी बहुत मुश्किल खड़ी करेंगे वहीं विक्रांत को ये लग रहा था कि नैना, नैना, नैना स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहती थी वो मीरा के केस में तो विक्रांत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी नैना के पास ऑलरेडी उसकी पुलिस टीम पर्याप्त थी उनकी मदद से वो आसानी से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पनवेल ब्रांच और विक्रांत के डीएन नगर ब्रांच के काम करने के सिस्टम में थोड़ा अंतर था पूरी ब्रांच एक साथ काम करती थी और नैना पूरे ब्रांच के हेड थी दूसरी बात ये थी की यहाँ पर कोई ओल्ड केस डिपार्टमेंट भी नहीं था यहाँ पर जब उन्हें नए केसेस ऐसी फुर्सत मिल जाती थी तब वो पुराने केसेस पर पर काम काम करना शुरू कर देते थे, जैसे कि मीरा का मर्डर केस केस साल पुराना केस था। इस बीच-बीच में कई बार काम हो चुका और अब नैना इस केस के पीछे की सारी सच्चाई सामने ला कर ही रहेगी घंटे भर विचार विमर्श करने के बाद नैना ने केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर ली सबसे पहले उसने एजेंट को चार टीम डिवाइड कर दिया पहली टीम को उसने नितेश और अनीता सावरकर पर नजर रखने के लिए लगाया ये टीम नितेश और अनीता के थ्रू केस से जुड़े क्लू ढूंढने की कोशिश करेगी इसके बाद उसने दूसरी टीम को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लगाया ताकि उस केस से जुड़े जितने भी फोरेंसिक टेस्ट अब तक हो चुके हैं उनसे कुछ सबूत निकल सके साथ ही अगर फिर से फोरेंसिक टेस्ट करवाने की जरूरत हो तो उसे भी करवाया जा सके तीसरी टीम को उसने मीरा के घर परिवार और रिश्तेदारों का बयान लेने के लिए लगाया संभव था कि केस से जुड़ा कुछ इम्पोर्टेंट क्लू वहां से भी मिल सके इसके बाद चौथी टीम को उसने उन एजेंट्स और पुलिस कर्मियों से बात करके सबूत इकट्ठा करने में लगाया जो कि उस साल इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे हो सकता है की उन लोगों ने आज से दस साल पहले केस की जाँच करते समय कोई गलती कर दी हो जिस वजह से ये केस आज तक सोल्व नहीं हो पाया